थका मांदा बावला शाम को घर पहुंचा और उसने बावली से कहा बावली बावली आज तो मैं थक कर चूर चूर हो गया हूं। अगर तुम तो मेरे लिए पानी गर्म कर दो तो मैं नहा लूं, गरम पानी से पैर सेक लूं और अपनी थकान उतार लूं। बावली बोली वाह ये तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी देखो वो हंडा पड़ा है उसे उठा लाओ बावले ने हंडा उठाया और, और पूछा अब क्या करूं? बावली बोली अब पास के कुएं से इसमें थोड़ा पानी भर लाओ बावला पानी भरकर ले आया फिर पूछा अब क्या करूं? बावली बोली अब हंडे को चूल्हे पर रख दो बावले ने हंडा चूल्हे पर रख दिया और पूछा अब क्या करूं? बावली बोली, बोली अरे वाह अब तुम, आ, तुम लकड़ी सुलगा दो बावले ने लकड़ी सुलगा ली और, और पूछा अब क्या करूं? बावली बोली पास, अब सिर्फ चूल्हा पे रहो बावले ने फूंक फूंक कर, कर चूल्हा जला लिया और, और पूछा अब क्या करूं? करूं। बावली बोली अब हंडा नीचे उतार लो बावले ने हंडा नीचे उतार लिया और, और पूछा अब क्या करूं करू? बावली बोली अब हंडे को नाली के पास रख लो बावली, बावली ने हंडा नाली के पास रख लिया और पूछा अब क्या करूं बावली बोली कुछ नहीं अब जाओ और जाकर नहा लो बावली ने नहा लिया उसने फिर पूछा अब क्या करूं बावली बोली अब हंडे को वापस हंडे की जगह पर रख दो बावली ने हंडा उसकी जगह पर रख लिया और फिर अपने सारे बदन पर हाथ फिर फेरता वह वा बोला वाह अब तो मेरा यह बदन फूल की तरह हल्का हो गया है तुम रोज इस तरह से पानी गर्म कर दिया करो तो कितना अच्छा हो बावली बोली मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है सोचो इसमें भला कैसा आलस बावला बोला बहुत अच्छा चलो अब सो जाते हैं और इस तरह से बाउला बाउली दोनों सो गए अभी आप सुन रहे थे गिजू भाई की कहानी बाउला बाउली वाचक स्वर भारती परिमल